नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में कवि प्रविन्द्र पंडित जी भी आए हुए हैं जो कि वर्तमान समय अलवर राजस्थान में रहते हैं बड़े बड़े मंचों पर काव्य पाठ किया हुआ है और संगम कवि संस्था से जुड़े हुए हैं बहुत से युवाओं के मार्गदर्शक भी है और आज वे हमें बहुत से अपने प्रेरणादायक गीत भी सुनाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन के सफर के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव भी हमसे शेयर करेंगे और साथ ही में आज हमारे बीच में विक्रांत राय जी हैं डॉक्टर बरखा और रचना शर्मा जी भी आए हुए हैं जो कि अपने गानों से हमें और हमारे सभी सुनने वालों को आनंदित करेंगे और इन सब का साथ देंगे आरजे जे रमेश जी तो चलिए इन सबसे बातें मुलाकातें करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद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 कवि प्रविन्द्र पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मैं अच्छा हूं जी आप एकदम अच्छा फाइन जी जी जी अच्छा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए हमें परिवार में पिताजी हैं माँ अब नहीं रही पिताजी नाइन्टीर हो हैं और अभी स्वस्थ है दो बेटे हैं पत्नी है और एक पौत्र है बहू अच्छा। है घर में खुशहाल है सब कुछ <खुशाल> है। <laughs>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 गली में आ चांद निकला गली में आ चांद निकेला गली में आ चाँद न केला तुम आए तो आया मुझे आज गली में आ चांद निकेला शर्मा थैंक यू सो मच आपने प्रविन्द्र पंडित सर के आगमन पर स्वागत का एक बहुत ही सुंदर गीत आपने पेश किया और मैं अभी सीधे प्रविन्द्र पंडित जी से जोड़ना चाहूंगा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 जिन्हों फिर से मैसेज करके याद किया है और प्रिंस भी, को हम भी सुनेंगे। तो मैं कुछ इस पत्र तरह की, की बातें अगर आपके जहन में हो कुछ आपने कभी पूर्व में लिखा हो लेटर्स <laughs> के बारे में या प्रेमी जो है कभी खत लिखते हैं तो खत से जुड़ा हुआ कोई भी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 और हम तो छोटे छोटे कागज लिखकर कर लेटर बॉक्स में डाल जाते थे उस पर एड्रेस भी नहीं होता था कि अम्मा के पास पहुंच जाएगी तो इतने खुश होते थे कि आज हमने चार चिट्ठी अम्मा के नाम से डाल दी है कोई एड्रेस नहीं कोई कुछ नहीं तो वो बड़ा चिट्ठी का बड़ा चार था ये टेलीफोन हाँ। का कोई चार्ब नहीं इसको तो अपन बंद करके रख देते हैं बोर हो जाते कई बार सारे दिन फोन बजते हैं लेकिन चिट्ठी का इंतजार हमको नहीं पूरे मोहल्ले को रहता था किसी के घर में चिट्ठी आती थी तो लोग होते यार इनकी चिट्ठी आई है कहाँ से आई इनका बच्चा बाहर रहता है ये हाँ। बहुत बड़ा बड़ी बात हुआ करती थी वो मेमोरी रिलेटेड हुआ करती थी आज मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाकर एक सुनाना चाहता हूँ और आज मैं बिल्कुल नया सुनाऊंगा जो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा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 हर घड़ी राम का राम भी साथ है मैं अकेला नहीं भी राम भी साथ है कैसे राम भी साथ पुले किंचमकता सजा तू बुझाती पुले किंचमकता सजा बुझा दी पे किमक सदा की गांव भी साथ है मैं अकेला नहीं भी साथ है अगला युग देखे इसका देखे, देखे, स्वागत लाख बिन का चुके ले जमाना मुझे लाख दिन बिन का है ले जमाना मुझे लाख दिन बिन काजु ले जमाना मुझे चारुदे का दिया काम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है अगला ये देखें धन नहीं किंतु धन न धन नहीं किंतु ना मुझे धन नहीं किंतु नेरु धन न कहे ना मुझे, मुझे। लेखनी रूप में धाम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है छोटा सा गीत छोटी सी गीत है दो युग मोहर पढ़ देता हूँ <laughs> दोपहर ही नहीं देखता स्वप्न में जवानी को दोपहर मैंने माना है यहाँ दो अच्छा। पहल ही नहीं देखता स्वप्न में दोपहर ही नहीं देखता सप्न में साथ है शाम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है अंतिम युग <laughs> दूर मुझू से सभी मानता पर यही दूर मुझू से सभी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 बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया अध्यात्मिक गीत एक और बात मैं पूछना चाहूंगा अलवर राजस्थान में आप काफी समय से रह रहे हैं तो वहाँ की, तो की मिट्टी लिखा होगा की कुछ खुशबू हमें सुनाइए <laughs> जी मैं मैं चिंतन के गीत लिखता हूँ अर्धात में जाता नहीं चिंतन बोलने से जो अपन महसूस करने वाले गीत में ज्यादातर लिखता हूँ हाँ मैंने महसूस कोरोना को मैंने महसूस किया था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 हाँ एक पैरोडी है प्रतिगीत जिसे बोलते हैं पुरानी फिल्म थी उसका गीत था मेरा जूता है जापानी सबका <laughs> <परे। laughs> <परे। laughs> तिल को रोना घर घर मेरा रोना धोना कहते सबका तिल को रोना पहले मुझको नौता देते फिर क्यों कहते हो जाओना घर घर मेरा रोना धोना अब कहाँ से आया है परोना? मैंने अपने पिता चीन से सीखा चोरी करना सीखा चोरी करना घरों के घर में घुस जाना जोरी करना जोरी करना मकसद है ना पाक ना मकसद है ना पाक ना मकसद मेरा विश्व टुबुन नियत है ना पाक ना मकसद मेरा विश्व टुबुन पहले मुझको न्योता देते फिर क्यों कहते हो जाओ ना कर जाऊना मेरा तो ना अब कोरोना के तसल्ली नहीं तो दूसरी तरह से समझा रहा है वो आपको मास्क न पहने जो लगता है मुझको दुश्मन जानी मुझको दुश्मन जानी भारत की सरहद में जैसे कोई पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी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 हाथ हाथ करो करो ना ना ना एक दूजे से दूर हाथ एक दूजे से से दूर दूर रहो पहले मुझको नौता देते फिर क्यों हो जाओ ना घर घर मेरा रोना धोना अंतिम बात देखे बहुत से आदमी होते दादाजी में बात नहीं मानते चाहे आप कितने भी अनाउंसमेंट करा लो जी जो मन मोजी नहीं मानते हुक्म कभी सरकारी हुक्म कभी सरकारी अनजाने ही कर लेते हैं बीमारी से यारी बीमारी से यारी फिर समझाता कोरोना बोल रहा है समझाता हूँ समझो ना पल पल मुझ पर दोस्त ना फिर समझाता हूँ मुझको न्योता देते रोना धोना कहते सबका कोरोना रविंद्र जी बहुत सुंदर कविता आपने सुना है कोरोना पर कोरोना खुद लोगो को समझा रहा है की मुझे पहले न्योता देते हो फिर मुझे कहते हो जाओना दर -दर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 मैं एक गजल सर को पेश करूंगा किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है क्या तो बहुत दो, दो, लोगों के इंतजार है <laughs> <laughs> <laughs> आ, किसी नजर को तेरा क्या बात इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहा हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वा, वा. वो विया वो पिजाए हम मिले थे जहा वो वो फिजाए के हम मिले थे जहा मेरी बापा का वही पर मजार आज भी है ओ किसी नजर को तेज़ा इंतजार आज भी है wow. किसी नजर को तेरा इंतजार भी है थैंक यू बहुत बहुत सुंदर गीत आपने हमारे गेस्ट बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर परविंद्र जी आपने सही कहा कि पहले चिट्ठी का महत्व होता था चिट्ठी आने का इंतजार होता था लेकिन आज इस डिजिटल समाज ने उस महत्व को समाप्त कर दिया है और साथ ही साथ आपने अपने गीत के माध्यम से हमें एक बहुत सुंदर संदेश भी दिया है कि इस कोरोना काल में घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा कर रखें हाथ को सेनेटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें तो चलिए अभी और भी दिलचस्प बातें मुलाकातें सुनना बाकी है दोस्तों लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, है वतन से चिट्ठी आई है घट सुना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी आई बैसाखी तेरा न रह गया बाकी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है से चिट्ठी आई है हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो बोली ने जब बैठी बहना रस्ता देख रहे थे लेना मैं आई है चिट्ठी आई है आई है के घर कब आओगे के, के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम लेखा है कि हमसे हो है किसी की सांसों ने किसी की घड़ कन् किसी की चूड़ी ने किसी के कंगने किसी के ने किसी के ने महकती सुबह चलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती ने और चाहे तर निगाहों ने के घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कबुआ आओ के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कब आ लिखो कबुआ आऊँगा मैं वापस आऊँगा कर मैं गाँव में सिखाऊ की कि में के, के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से फिर से प्रवीण प्रविंद्री मैं जुड़ना चाहूंगा आपको और काफी लोगों ने आपको याद किया है भेजा है न सिंह जी ने भी याद किया है सूर्य जी ने भी याद किया है और आइए आगे बढ़ते हुए जैसे आपने कहा कि मैं ख्याल विचार इन पे लिखता हूँ भावनाओं को लेकर लिखता हूँ तो मैं चाहूंगा की एक सुंदर आपकी पसंदीदा कविता जी को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 इसमें क्या है कि की नोकझोंक चलती जैसे तोता लड़ाई है जैसे पिंजरे में बंद तोते लड़ते रहते हैं लेकिन बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं। है ना तो वही स्थिति होती है पत्नी की तो पत्नी को मैंने एक विविध रंग बौछार का नाम दिया है और वो मैं गीत आपको सुनाता हूँ क्या क्या तासी होती है औरत की धर्म पत्नी की जी, जी, जी. पत्नी तो धर्म की ही होती है बाकी तो होती नहीं वो कहते हैं लोग जाने क्यों कहते हैं सर धर्म <laughs> पत्नी खाली पत्नी क्या तो काफी है वैसे एक <laughs> <स्यावाँ> पल पल पल दिखाया दिखाया एक तुझे पलवुतरार तकरार शुभे तुम सु दुरंग बोछार सुबह तुम विबदुरंग बोछार एक पल पल्लवभुत मेल दिखाया दूजे पल तक रुभे तुम बिबिधुरंग बोछार सुबह तुम बिदुर बच्चों ने अनुशासन तोड़ा तुमने आपा खोया बच्चों ने अनुशासन तोड़ा तुमने आपा खोया चाटा लगा बड़े को छोटा बिना पिटे ही रोया लगा बड़े को छोटा बिना पिटे ही रोया पल में हो गई कैसे कठिन कटार सुबह तुम विबिदुरंग बोछार सुबह तुम विभिदुरंग बोचार और सारे दिन के ताने और ओलाने सुनकर देखे क्या स्थिति होती है पुरुष की गिताने और कुल्हा सुनकर जब जब सर हम भी कुछ चकुर बोले जब क्रोध शीश चढ़ आया तुझे पल ही बह निकली तुझे पल ही बह निकली अमीरों की धार शुभे तुम विभिद रंग बोचार तो वे तुम बोचार अगली स्थिति देखे भावुक होकर बिन कुछ खाए चले गए हम दफ्तर बिन कुछ खाए में भर चले गए हम दफ्तर शाम ढली तो मिली लगाती तुम देरी के चक्कर शाम ढली तो मिली लगाती तुम देरी के चक्कर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 बिन जाने निर्दोष जनों को जी भर भर कर कोसा चुप क्यों हो कुछ बतलाओ ना चुप क्यों हो कुछ बतलाओ कि बतलाओना बारंबार सुबह तुम विबिदुरंग बोचार सुबह तुम विबिदुरंग बोचार अंतिम बात देखे इस गीत की खुद कितनी भी बातें कर लेंगी खुद कितनी लड़ाई कर लेंगी अगर किसी दूसरे ने कह दिया तो क्यामत हो जाएगी <laughs> थोड़ी सी अनुबन होते ही सो सौ दोष गिनाती थोड़ी सी अनुबन होते ही सो सौ दोष गिनाती दूजा यदि एक शब्द कहे पल में ब्रकुटी तन जाती पूजा यद एक शब्द कहे पल में ड्रकुटी तनु जाती अग्नि साक्षी गठबंधन की अग्नि साक्षी गठबंधन की महिमा अपरंपार अप्रम पार बिबिदुरंग बोचार शुभे तुम विबिधुरंग बोचार एक पल अद्भुत मेल दिखाया तुझे पल तक रुभे तुम विबुरंग बोचार ये होता है भारतीय पत्नी का चरित्र जय जय नमस्कार चरित्रमस्कार चलिए आपकी इस कविता के लिए जोशना जी ने लिख के भेजा है विविध रंगों की भेजा अच्छा पांडे ओझा देपुर से लिखा है जय हो जय हो वाह वा, वा, वा। वा। और साथ ही साथ चंचल शर्मा जी ने भी लिखा है वाह क्या सुंदर पंथिया जो महिलाओं के जीवन की सशक्त सच्चाई है चलिए चंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ज्योश्ना जी, जी ने बाबा लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ बात को सितारे हमारे साथ हैं रचना शर्मा और विक्रांत राय और एक हमारे मेहमान डॉक्टर बरका जी भी बोल रही है की मुझे भी याद है मैंने कहा आ जाऊ आपको कौन रोका है स्वागत स्वागत आने वाले को कोई रोक नहीं सकता और नहीं आने वाले को बुला सकता है बिल्कुल तो आइए एक बात तो कहूंगा कि थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में बताइए संगम में जिन बच्चों को आप ट्रेन करते हैं कविता पाठ कराते हैं तो उनके बारे में बताइए किस तरह तो से सिलसिला शुरू हुआ कैसे आप बच्चों को सिखाने लगे वो सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि जो बच्चे युवा हैं कविता का शौक उनको तो होता है सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन जी, वो जी. एक माइनस एक ॠणात्मक बिंदु की तरफ दौड़ते हैं मंच पर कविता सुनने के बाद वो ये समझते हैं कि हम दो चार दिन कोशिश करके सीधे मंच पर खड़े हो जाए और हा, हा, वो वो करना उनकी लाइफ के लिए सबसे गलत रास्ता होता है परिपक्व होना है अपन पहली क्लास में पढ़ते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं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 तो यही उद्देश्य मेरा कि कम कम से से अपने जीवन में अगर 10 साहित्यकार भी हमने ठीक ठाक कवि तैयार कर दिए तो मां शारदे इतना कुछ तो दिया तो इसी दृष्टिकोण को लेकर हम सब कवियों को चलना चाहिए और बहुत तरक्की कर रहे हैं बच्चे कोई संदेह नहीं जी, जी, जी, जी। हाल ही में आपने काफी जो प्रोग्राम वगैरह किए हैं और थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए संयम अभी फिलहाल लॉकडाउन में कौन-कौन सी चीजें आपने नई की हैं और नया क्या आपने घर के अंदर के कुछ नई रचनाओं को, को <laughs> तो बहुत सारी नई रचनाए लगभग रोजाना एक हो रही है कोई ना कोई बात पढ़ी जाती है रचना <laughs> और आज भी हुई आज एक रचना आज भी हुई लेकिन इन दिनों आध्यात्म पर ज्यादा दिवस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 जिसे लाइव सब लोग सुन क्योंकि कोविड में बाहर सुनेंगे तो क्या होगा जी जी जी अच्छा पांडे जी ने आपके लिए लिख के भेजा है रचना न हो तो कवि <laughs> कंगाल हो जाए हो है। हो जाए सही हो तो बहुत सुंदर बात है जिनको जो जरूर अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका जीवन जो है अलग फील करता है मैं एक और बात पूछना चाहूंगा संघर्ष तो अभी हम कुछ समय से कर रहे हैं नया टाइप का संघर्ष है लेकिन इसके पहले भी इवन के के लिए लिए आपने क्या संघर्ष संघर्ष अपने करियर बनाने के लिए कोई किया हो तो थो था हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा बताइए मैंने मेरी शुरुआत थी मस्त मस्त से मेरा हाँ। एग्जाम था उस दिन में क्रिकेट विकेट कर रहा था हाँ। वो उस समय था ज्ञान नहीं था <laughs> <laughs> मैं, मैं, वो सब वो तो गनीमत थी बोर्ड परीक्षा नहीं थी नाइन्थ क्लास की थी तो लोकल परीक्षा हुआ करती थी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 अच्छा। और उस बैंक वाले से बोला कि साहब ये नौकरी के लिए बैंक में नौकरी के लिए क्या तरीका है ये सच्ची घटना बता रहे अच्छा बोले कि बैंक में नौकरी के तरीके लिए तो जो वैकेंसी निकलेंगी आप कम्पटिशन देना और अगर होशियार हो तो हो जाएगा सिलेक्शन साहब जल्दी चाहिए नौकरी तो तब उन्होंने कैसे जाने मेरे कोई नो सक और मेरे कोई पर्चे भी निकले आए मेरे बहन साहब का तो उन्होंने एक फैक्ट्री के मालिक को फोन कर दिया कि एक बच्चा आ रहा है एम किया हुआ है इसे नौकरी रखना है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 ये बाद में काफी जोर भी आए बहुत तकलीफ भी आई बेरोजगारी भी सहन करनी पड़ी बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद एकदम से फॉल डाउन भी हुआ फिर तो, दोबारा से वही चढ़ गए अनुभव ऐसी है, है? दुख और है ना ये तो चढ़ोगे फिर उतरोगे चढ़ोगे और फिर उतरोगे लेकिन उम्र की ऐसी सीढ़ी है वह चढ़ने के बाद उतर नहीं सकते आप वह चढ़ गए तो फिर बहुत गए फिर लेकिन जीवन का अनुभव है जी <प्राग> बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव किया और कहीं ना कहीं ये अनुभव शब्दों को सुनने के बाद लगता है कि जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आते जाते हैं इनको बहुत ज्यादा न करते हुए हम अपनी क्वालिटीज़ अपनी अपनी क्रिएटिविटी को अगर हम तबजो दे अपने कलाओं की तरफ अगर ध्यान देखे तो हमें सुख दुख समान लगेगा और उसमें हम उलझेंगे प्रविन्द्र पंडित जी ने अपने बताया बहुत ही अच्छी बात उन्होंने शेयर किया है तो आइए डॉक्टर वर्खा जी उपस्थित हो गयी है तो मैं चाहूंगा कि प्रविंद्र पंडित सर के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? जी नमस्कार सर जी प्रणाम है लता जी का गाया हुआ सर एक सॉन्ग जी आपकी नजर आप की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की ए, धड़कन जा मिल गई मंजिल आप आपकी नजरों ने समझा पड़ गयी दिल पर मेरे आपकी की पड़ गई दिल पर मेरे आपकी छाइया हर तरफ बजने लगी सैकड़ों सेनाइया दो जहां की आज खुशियां हो गयी हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गयी मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा बैठा तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा लगा प्रविन्द्र जी आपके जीवन के कुछ दिलचस्प अनुभव सुनकर और साथ ही साथ आप संगम कवि संस्था से जुड़कर जो युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं उन्हें कविता पाठ करा रहे हैं सच में काबिले तारीफ योग्य बात ही है और आपने बताया कि आपके जीवन में भी संघर्ष आए लेकिन आपने उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बल्कि उनका डटकर सामना किया और जीवन में आगे बढ़ते रहे तो चलिए हम भी यही दुआ देते हैं कि आप अपने जीवन में यू ही हंसते मुस्कुराते रहें आगे बढ़ते और बढ़ाते रहे इसी शुभ भावनाओं के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं हैं ये ये मत कहो खुदा से मेरी से मेरी मुश्किलें बड़ी मुश्किलों कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है ने की हो आसरा कोई अरुमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार पार आशाएं आशाए, आशाए, आशाए, आशाए। गुजरे ऐसी हर रात से बात बात आशाए आशाए लेके सूरज से आग आ गए जा अपना रागराज आशाए आशा se bhi nahi kuch to bhi फिर से मैं पंडित जी से जोड़ना चाहूंगा तो एक और रचना सुनाइए आपको लग रहा है वैसे <laughs> देखो आज तो मैं पर <laughs> जब, जब, जब समझाई इसके लोग सामने बैठे हो ना तो समझाने की इच्छा हो जाती है अच्छा तो मैं एक ध्वनि दुण, गीत के माध्यम से अपने जीवन का अपने सबके जीवन का लक्ष्य समझाना चाहता हूँ एक ध्वनि गीत क्योंकि मैं तो देखो सिंपल गीतकार हूं तो मेरे पास वाद्य तो कुछ है नहीं मैं तो शब्दों को वाद्य बनाया है मैंने जो कविता में शब्द है ना उनको वाद्य बनाए हैं आप देखें और पूरा गीत सुन लेंगे तो मेरा धन्यवाद सभी जो मेरे को सुनकर वाहवा कर रहे हैं उनको मैं वाहवा करता हूं सबको मेरा प्रणाम हृदय तल से देखिये गीत में पढ़ता हूँ आपको ध्वनि गीत बोलेंगे आप समझो तबला बज रहा है और मैं मेरे शब्द और तबला साथ साथ भिन्न दिन तक तक धिन भिन तक धिन दिन तक तक भिन दिन तक छोड़ो ये बक बक तक छोड़ो ये नित की बक बक उलझन मिलकर सुलझा लो मानवता का यही सबक भिन्न दिन तक तक भिन भिन तक भिन्न दिन तक तक भिन भिन तक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 दिन दिन दिन दिन तक तक दिन दिन तक छोड़ो ये नित्की बक बक। और देखें हम कहा गलतियां कर बैठते हैं और खुद पाते हैं ठुकराते हैं अपनों को सच कहते हैं सपनों को ठुकराते हैं अपनों को सच कहते हैं सपनों को कुंठाओ में जीते हैं भाड़े का गम पीते हैं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 ये दुनिया अति सुंदर है जन जन का प्यारा घर है केवल शुभ आशा पालो मलिन हृदय को केवल शुभ डालशा पालो मलिन हृदय को धो डालो सही दिशा में ही दौड़े निज मन के घोड़े टकिन दिन, दिन दिन तक तक दिन दिन तक छोड़ो ये नित्य की बक बख और देखे आप नाहक कभी न छलका ना आँखों का ये पैमाना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 अभी ले लो पक्की सपथ अभी धर्म न हो बदनाम कभी धर्म को बदनाम करते लोग <laughs> ले लो अभी, धर्म बदनाम कभी ईश्वर अल्लाह खूब जपो बन कर पन प्रभु के महबूब तपो ईश्वर <laughs> अल्लाह खूब जपो बन प्रभु के महबूब तपो सारे परम दूतों की बारे पर्यम दूतों की होने वाली है दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन तक तक मिलकर जाएगी सब चक चक। दिन दिन तक तक तक दिन दिन तक छोड़ो छोड़ो ये ये की की सुलझा जाएगी सब हैकबक मैंने ये गीत बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया कहाँ तक पहुंची लोगों तक वो तो लोग ही बताएंगे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 सोचा कहा ये जो ये जो हो गया माना कहा था ये लो ये लो हो गया चुट्टी कोई ना है हम तो होश में कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में बादल पे पाप है या छोटा है अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पाप है या छोटा गाँव है अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है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 जी बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक प्रेरणादायी सुनाने के लिए जी दोस्तों आशा करती हूँ आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और क्यों ना करें इतने सुंदर गीत कविताएं सुनने को जो मिल रही है और हम तय दिल से परविंदर जी का धन्यवाद करेंगे कि वह हमें इतनी सुंदर प्रेरणादायक कविताएं सुनाकर आनंदित कर रहे हैं और साथ ही साथ विक्रांत राय जी डॉक्टर बरखा जी रचना जी हम इन सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करते हैं तो चलिए अभी और भी गाने कविताएं सुनना बाकी है दोस्तों लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सखियों से वो बातें करना भूल भूल गई गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना मुझको देखा बनघट पे तो मुझको देखा बनघट पे तो पानी भरना भूल गई चुपके चुपके सखी अंदाज न था मुझसे मुझसे टकराई तो खुद पे मरना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई सच पूछो तो मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा सच पूछो तो मेरी वजह से ऐसा तो रोग लगा काजल बिंदिया काजल में कंगन बिंदिया से सबर ना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई छत पर बैठी रहती है वो छत पर बैठी रहती है वो छत से उतरना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो करना भूल गई तेरे बिना बेसुआ बेसुआ दी दी बैसुआ सजना तेरे बिना बेसुआ दी वैसुआधी रत्तियाँ सजना हो rega rega बिना सजना सजना काटे कटेना कटे न काटे न तेरे बिना तेरे बिना बसुआ दसुआ दिखिया सजना हो फिर से मैं रविंद्र पंडित जी जोड़ना चाहूंगा प्रवीण जी अभी क्या सुनाना चाहेंगे आप मैं तो गीत ही सुनाऊंगा गीतकार तो, तो सुनाऊंगा आप जो बोले तो मैं कोई बात कुछ प्रश्न करना चाहे तो मैं वो भी मेरे पास उत्तर होगा दूंगा आ, तो तो भरकाजी कुछ जी से आपको जी, जी सर बहुत सुंदर कविताएं बनाते हैं आप पर एक दिन में एक कविता कैसे बना लेते हैं देखिये ये तो कविता बनती नहीं है निकलती है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 कविताएं बनाने के लिए कुछ अलग ट्रेनिंग की जरूरत होती है है या फिर ये आपके मन भाव केवल प्रधान होती है, ये हृदय की पुस्तिका है हृदय पुस्तिका है कविता आपके हृदय में जो भाव हैं बहुत से लोग गद्द में लिख डालते हैं गद्य में लिखते ना लेखपन या दुख सुखी कोई बात गद्य में लिखते कवि जो होता है वो तुकांत मिला करके अतुकान्त और तुकान्त सब तरह की कविता होती है कविता ये जरूरी नहीं है कि तुकान्त तुक मिलनी चाहिए लय पर हो कविता गध्यात्मक भी होती है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 जी बहुत अच्छी बात बताई अभी सर एक प्रोग्राम था जिससे जिसमें मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना था हालांकि मुझे कविता बनाना नहीं आता पर फिर भी मैंने वो कविता के रूप में ही अपना एक इंट्रोडक्शन छोटा सा बना के दिया जी तो वो तो अच्छा आप लगा <laughs>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 और जो फिल्मों में लिखे नीरज दास कितने अच्छे थे गोपाल दास नीरज उनकी मूल कविताएं आप देखो आप ताजुब करेंगे कि बंदों ने जो फिल्म में गाने लिखे हैं उनसे कई गुना बेहतर उनकी वो किताब वो कविताएं हैं जो फिल्मों में थी ही नहीं संतोष आनंद जी हैं अपने बहुत बड़े बड़े कवि हैं जो फिल्मों में से वापस आ गए लौट करके सिर्फ इसी कारण से कि वहां उनकी उन कविताओं को स्थान नहीं मिला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 तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इजाजत दे तो आपके सामने पेश करें संगीत के स्वागत है स्वागत है स्वागत सुनाई स्वागत है, सुनाई। है सुनाई। जी जी आ, आ, आ,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 सब रिश्ते no. जमी के तोड़ जाएंगे एक दिन हम तपन ओढ़ जाएंगे सब रिश्ते जमी के तोड़ जाएंगे मौत की है खबर क्या किसी को no. कब कहाँ किस कदर आ मिलेगी मौत की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कद मिलेगी जी चाहे जितना तुम सता लो यारो एक दिन रोता छोड़ जाऊंगा एक दिन रोता छोड़ जाऊंगा मौत की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 जी जी बाकी बहुत अच्छा लगा जाते जाते पंडित की मैं कि एक मैसेज तो हैं ना उसके ऊपर बिना बुजुर्गो के घर जंगल सा लगता है बुजुर्गों की हिफाजत में सब घर घर से लगते हैं तजुर्गो के बिना जन के चमन बंजर से लगते हैं वो पावन बद्दुआ बदसल में लिपटी हुई गाली वो पावन बद्दुआ वास्तल में लिपटी हुई गाली कि जब से मान जग छोड़ा है हम बेघर से लगते हैं love, house, lemon, <masterpiece> कि जब से मान जग छोड़ा है हम वे घर से लगते हैं जब बुजुर्गों का साया उठ जाता है तो मैं समझता हमारा घर ही नहीं है हम आवारा घूम रहे हैं ऐसी स्थिति है बुजुर्गों का ध्यान रखें अपने बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखें हमारा ध्यान तो हम खुद रख ही लेते हैं यंगे तो और बाकी सबका ध्यान तो वैसे भगवान रखता है पर हमारी ड्यूटी है भगवान का अपने बुजुर्गो का और बच्चों का खुद को बचाए परिवार को बचाए यही संदेश है प्रविंद पंडित जी बहुत सुंदर कविता अच्छा। आपने आखिरी में सुनाया और एक अच्छा संदेश भी आपने दिया बहुत शुक्रिया आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और आपकी रचनाओं को सुनते ही सुनते हम लोग खो जाते हैं कहीं ना कहीं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 वाह वाह प्रविंदर जी आपने कुछ ही पंक्तियाँ हमें सुनाकर हमारे समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि बिना बुजुर्गों के घर घर नहीं होता है उनकी संभाल कीजिए उनका सम्मान कीजिए उनको महत्व दीजिए उनके महत्व को जानिए उनके साथ कुछ पल बिताएं उन्हें बहुत प्यार कीजिए तो चलिए इसी शुभ संदेश के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ हाथों में सबके खंजर हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता बचपन कलम हलम जिसमें पला है मेरे बचपन कलम हलम जिसमें पला है मेरे बचपन कलम हलम उजड़ा हुआ सब घर चुपचाप देखता उजड़ा हुआ सबो घर चुपचाप देखता हाथों में सबके खंजर हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता सबके खंजर हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता वो रह गुजर कभी जो जो मंजिल मंजिल वो गुजर कभी उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हूं। उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हाथों में सबके खंजर सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ चुपचाप देखता हूँ रखते हैं ये दरो राज की सारी बात सुन लेंगे और राहिस्थान कीजिए बातें करीब आ जाओ दूरियों का कहीं निशान रहे आज कितने करीब आ जाओ दूरियों का कहीं निशान रहे ऐसे एक दूसरे में गुम जाए फासला कोई दर मिया न रह जाए न रह जाए और आहिस्ता की जी बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा लफ्ज गिरने न पाए होठो से वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे कान रखते हैं ये दरुदीवा राज की सारी बात सुन लेंगे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 तो चलिए अब इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा और साथ ही साथ हम अपने सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि वह हमारे प्रोग्राम में आए और अपने गीतों से कविताओं से हमारे इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाया तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तब तक खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए